भै और बहनों आप लोगों को सबको पता तो नहीं आज होगा लेकिन कल अखबारों में तो देख मैं गुरगाम की ओर चला गया था वहा मेरे लोग तो बड़े हैं उनमें तो तीन के हैं एक तो अलवर राज्य से उनको जबरदस्ती से भगा दिया इसमें कोई शक नहीं है ऐसा नहीं कर सकते अपने आप चले गए इसी तरह से भरतपुर से कहीं हो तो मारा मारा मानिए वो मर गए कटल किया उसको कोई जख्मी हुए बाकी पीछे तो भागना ही था उसको और पीछे उनका मकान वगैरह वो भी तो बिल्कुल निकम्मा सा बन गया मस्जिद भी धा साफ कर दिया वो सब सभा हो गया है तो मेरे साथ डॉक्टर गोपी जो वजीर आजम है पंजाब की वो भी आ गए थे तो उन लोग ने अपनी कहानी सुनाई हिंदू भी काफी थे, थे। माँ तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ उनके बीच में है ही नहीं लेकिन है वो अभी भी वो तो लड़ाकू लोग हैं लेकिन डर दर गए हैं लड़ाकू है तो भी उसकी संख्या कम हो गई कहीं तो पाकिस्तान चले गए बाकी पड़े हैं वो भी वल वले में है कि जाना नहीं जाना और कहीं तो ऐसा ही कर सकते हैं रहना चाहते हैं तो मैं कहूं वो तो निकमी बात थी लेकिन डॉक्टर गोपी चंद्र कहे वो तो उनके हाथ में हुकूमत है तो उन्होंने कह दिया कि जो मेरू भाई यहाँ रहना चाहते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है उनके हम हिफाजत करेंगे और उनका उनकी जो जमीन है वो जमीन पर रहेंगे बाहर से चले आए हैं अलवर फरीजपुर से उनकी तो ज़मीन कहाँगी हो, से होगी तो वो सब भी रहें अगर खामोशी से रह सकते हैं तो दूसरी तीसरी बातें तो काफ़ी हुई थी उसका शायद बयान अखबारों पर आ जाएगा लेकिन उसमें मैं सारा का सारा समय दे तो रबी तो चला जाएगा तो वो तो मुझको नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ बात तो मैंने उनको कह दी जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं जिंदा हूँ तो मेरे से तो बर्दाश्त होती नहीं है क्योंकि तो मैं यही मानता हूँ उनको कहा है और वही आपको मैं दौरा करके कहता हूँ कि जो एक लाखों आदमियों को अपना मकान छोड़कर भागना पड़ा वो एक बेशाना बात थी यहाँ से भागना पड़ा वो भी बेच बात थी बीच उसमें किसने ज़्यादा किया किसने कम किया किसने शुरू किया उसको छोड़ना चाहिए ऐसे हिसाब में पड़े हम तो, तो हमारा हमारी दुश्मनी मिल नहीं सकती है हम आराम से बेच नहीं सकते हैं और हमारे नसीब में तो बस एक दूसरों की दुश्मनी ही रह जाएगी वो तो नहीं होनी चाहिए जो इस तरह से रह गया तो बच्चा हमारा खात्मा हो जाता है तो मैंने कहा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा लेकिन जिन लोगों को जाना ही है बिगड़ गए तो उसको कोई रोकने वाले भी नहीं है यहाँ मजबूरी से कुछ नहीं होना चाहिए जो होगा वो आदमी की इच्छा से और जो इच्छा से यहाँ रह जाते हैं उनको उनको भागना पड़े इस तरह से उनको मजबूर नहीं करना चाहिए कूमत करे ना हुकूमत के ऑफिसर करें न जनता करे वो उसमें से कोई भी करे तो वो पागलपन है इसमें मुझको शक नहीं है तो वो सब उनको सुनाया मैंने थी उनको भी थोड़ा देख लिया बड़े ही विचारे परेशानी में हैं, कहीं लोग तो ऐसे ही पड़े हैं तंबू है नहीं है ऐसी चीजें, है वो अभी तो अतचारे तो के दिन है तो वो वो सब ऐसी है दुखद किस्सा है अगर वो वापस जा सकते हैं जैसे जाना ही चाहिए तो वो तो जब अलवर की रियासत उनको बुला लें कि हमसे गलती तो हो गई अभी आप यहाँ आइए और इसे भरतपुर भी गए ऐसे यहाँ भी जो ने गुनाह किया है उन लोगों को हलाक किया है उनको उनको निभा लेना चाहिए रखना चाहिए ऐसा कह कर वो तो ऐसे हैं वो तो गुनाह करने वाली कौन है गुनाह करने वाले कौन नहीं है कौन है वो कौन जानता है और कोई गुनाह करने वाले हैं तो क्या है उन, उनको हिंदुस्तान में से हम जलावर्टन करेंगे कहाँ तो से निकाल देंगे याटो तो मार डालेंगे वो तो करना नहीं ऐसे हैं तो उनको हमारे हमारे उनमें सुधारना करनी चाहिए उनको सच्ची तालीम देनी चाहिए उनको उनको शराफत का क्या है वो बताना चाहिए इससे हो सकता है कोई इस तरह से हाँ यहाँ से चले जाओ ऐसे तो हो नहीं सकता है तो एक तो वो बात थी तो मैं कहना चाहता था आपको अभी हमारे यहाँ वो वो भाष काफ़ी चीज़ों पर से अंकुश निकल गया एक भाई उसको टार देते हैं कह के तुम कहते हैं कि चीनी का दाम भी गिर गया है लेकिन वो कहते हैं कैसे गिर सकता है यहाँ तो हमारे यहाँ इतना दाम देना पड़ता है अरे किसी जगह पे देना पड़ता है उसको दिल्ली से क्या वास्ता है दिल्ली में गिर दिल गया उसमें तो कोई शक नहीं है तो वो बसार का दाम था वही बताया उस रो तो गिरा था आज बड़ा है तो चीनी वो दूसरी बातें लेनी का शक्कर का कहो लेकिन चीनी का भी कम तो हुआ है चीनी का बिल्कुल कम ही नहीं हुआ है अच्छा शको तो, तो चीनी नहीं खाएंगी पे मुझको कहती है कि चीनी का नहीं शक्कर का गिरा है जयपुर में बताते थे रुपए हो गया। चीनी देखिए तो ब्लैक मार्केट में थी। अब अब कुछ भी हो मैं तो वो तो वहाँ भी गिर गया जयपुर में भी कुछ भी हो लेकिन हमारे कहा चीनी से तो शक्कर हमेशा अच्छी है तो अच्छी अगर शक्कर मिल जाती है तो हम शक्कर खाए चीनी नहीं खाएंगे तो ऐसे ही अपने आप गिर जाएंगे बच्चे भले ब्लैक मार्केट भी हो लेकिन आठों तो ऐसे शौकी हो गए हैं कि शक्कर नहीं खाएंगे चीनी ही चाहिए ऐसा चाहिए वो सब ऐसे हम पड़ मोह शोक में तब तो पीछे हमारे गिरना ही है ना तो उसमें कोई नहीं मैं समझता हूँ लेकिन वो तो कहते हैं कि गिरा है कहाँ तो अभी तो मैं तेक़ात कर रहा हूँ ऐसा कहाँ है कि जो तो नहीं गिरा है और क्यूँ नहीं गिरा है लेकिन एक बात है उसमें कि वो गिरे कैसे चीनी कोई हर जगह पे होती नहीं है या तो शक्कर भी हर जगह पे नहीं होती है वो तो जहाँ होती है वहां और वहां से पीछे लाना है तो यहाँ माना है ही कुछ और यूपी से लाना है या तो कोई टूर तो से लाना है तो जगह होती है वहां से लाना है उसको तो कैसे आ सके वो तो ट्रेन से ही आ सकती है ना तो ट्रेन से आना तो ट्रेन तो आज ही नहीं वो तो डॉक्टर मठाई वो उनके हाथ में वो वो महकमा है तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ से दूं? जितनी जितने वैगन हैं जितने खटारे हैं रेल के वो सब के सब तो निकाल दिए हैं उसको जितनी जल्दी से ला सकते हैं इधर उधर उठो लाते हैं लेकिन करें क्या कोल सा कम लोग कम चलाने वाले और ऐसी सब झंझट है इसलिए और रेलवे स्टॉक भी भी जितना होना चाहिए इतना नहीं है और पीछे दूसरा काम उसको लेना पड़ता है ना तो वो निकल नहीं सकता है तो वो वो तो तकलीफ जब रफा होनी की वो तब हो जाएगी लेकिन बीच में क्या करें और पीछे कहें कि वो वो जो जो चीनी बनाने वाले हैं शक्कर बनाने वाले हैं वो बदमाश है वो दाम बढ़ा देते हैं लेकिन वो निका वो वो कम कैसे करें यहाँ कैसे कम हो सकता है अगर वहाँ से आनी चाहिए वो नहीं आ सकती है तो उनको तो ट्रेन से आ सकती है कोई हिलकर तो ला नहीं सकता है हजारों मील से सैकड़ों मई से भी तुरंत नहीं आ सकता है और वो सब मिट गई है अगर रेटी आज भी एक जमाना था कि जब रेल नहीं थी तो भी हमको ये सब चीज़ें मिल जाती थी लेकिन आज जब वो रेल वगैरह मिल गई अभी हवाई जहाज मिल गया तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारे हाथ पैर कुछ चलते ही नहीं है वो चाहिए तब चलते हैं ऐसे बन गए हम तब उनका क्या करना चाहिए तो वो तो एक तो मठाई साहेब को देख लेना चाहिए लेकिन दूसरी बात भी उसके साथ रहती है कहते हैं कि वो नहीं सही हमको रेलवे वागन नहीं मिलते हैं ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो पीछे आज तो हिंदुस्तान में ऐसा बन गया है कि एक तरफ से रेलवे चलती है और इसके साथ साथ वो मोटर भी चलती है तो वो पीछे वो रास्ते पर से रास्ते पर की रेल तो वो मोटर बन गई क्योंकि तो मोटर इतनी तेजी से जाती है इतनी तेजी से रेलवे लेकिन हर जगह पर रेलवे के लिए तो वो रेलवे का वो लोहा का पाटा भी तो चाहिए लेकिन इसमें तो भी है नहीं पूछनी चाहिए रास्ता है तो चाहे अच्छा है और अभी तो उन्होंने ऐसा भी कर लिया कि रास्ता जैसा तैसा हो तो भी जीप तो चली जाती है लेकिन वो जितनी चाहिए थी तो नहीं मिल सकती हम कुछ भी हो लेकिन वो जाती है और काफी तादाद में वो चीज़ चली जाती है तो वो वो कैसे चले तो उसके लिए तो पेट्रोल चाहिए अगर पेट्रोल तो पेट्रोल भी तो ऐसी चीज है उस पर भी अंकुश है मैंने बताया कि सब उनको को छूट नहीं गई, तो पेट्रोल का अंकुश अगर छोड़ तो अब तो पीछे जो जो मोटर चलाने वाले हैं लारियां चलाने वाले हैं वो लावे और पीछे उसमें उसमें वो भी आ सकता है और पीछे दूसरी एक बड़ी भयानक बात है कि आज हमारे मुल्क में वो नमक हो सकता है बन सकता है नमक पर कर चला गया लेकिन नमक महंगा बन गया और नमक क्योंकि नमक आटा नहीं है जिन लोगों के हाथ में वो दे दिया अच्छा तुम्हारी बेचना है वो मेरी निगाह में वो गलती हो गई है गलती है वो तो सबको जो ला सकते हैं वो लावे वो वो सारी बाजार में जो ले लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले एक दो तो पांच आदमी को लेना वो तो कोई हमारा काम नहीं कुछ भी हो लेकिन ऐसा बन गया है और वहाँ से आता नहीं है नमक तो फिर नमक का दाम बढ़ जाता है क्योंकि नमक मिलता ही नहीं है इसलिए वो जो अगर अगर वो वो पेट्रोल पर जो अंकुश है वो निकल जाए और पेट्रोल सबको मिल सके तब पीछे वो नमक भी ला सकते हैं और जो चीज हमें चाहिए वो ला सकते हैं तब वो ऐसा तो नहीं बन सकता है कि कंट्रोल एक चीज पर छोड़ दिया और दूसरी चीज पर रखा तो उसमें अच्छा नहीं है एक नीति हमने ग्रहण कर ली अंकुश निकाला तो पीछे निकाला ही है और पीछे देखना है कि लोग क्या करते हैं। और है और ऐसी बात कि पेट्रोल की भी तो ब्लैक मार्केट है लेकिन ब्लैक मार्केट से जिनको चाहिए वो उसको पे, पेट्रोल मिलता है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाजार में पेट्रोल नहीं है लेकिन अंकुश चलेगा तब तक ब्लैक मार्केट का पेट्रोल मिलेगा तो उसको ब्लैक मार्केट तो कई लोग तो कहते भी नहीं है क्योंकि ब्लैक मार्केट तो कम कम से कम अंधेरे में चलनी चाहिए ना लेकिन ये तो साफ साफ शाहिर में चलती है उसको ब्लैक मार्केट कहो सफेद मार्केट कर हो जो कुछ भी नाम दे दो लेकिन वहाँ पेट्रोल चाहिए इतना मिलता है लेकिन वो वो जो अंकुश में हो वो पेट्रोल नहीं मिलता है पीछे क्या हो गया है मैं सुनता हूँ कि उसके पीछे बहुत रिश्वत बन गई है कि पेट्रोल देना भी चाहते है लेकिन उसके लिए जो ऑफिसर के हाथ में उसके उसके हाथ में थोड़ा पैसा रखना ही चाहिए वो तो थोड़े पैसे के माने ये नहीं है कि रुपया दो रुपया रखना चाहिए वो तो सैकड़ों की बात आ जाती है तो वो सब बुरी बात है एक चीज़ अगर बुरी होती है तो उसके पीछे बुराइयाँ चलती ही जाती है इसलिए मुझको तो लगता है कि वो अंकुश निकल गया है उससे कम से कम लोग तो मानते हैं कि राहत हमको होती है अब तो इसलिए पेट्रोल चीज ऐसी है कि जिसको तो भाई को तो खाटे नहीं है वो कोई खाने की चीज़ नहीं है हरेक आदमी के के, के दरकार की भी चीज़ नहीं है वो तो जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हैं माल लुठाने जाने वाले हैं उनके लिए पेट्रोल चाहिए हुकूमत के लिए पेट्रोल चाहिए हुकूमत को चाहिए इतना पेट्रोल रख दें और बाकी बाजार है तो बाजार में जितना पेट्रोल मिल सकता है उतना दे दें आखिर में होगा क्या हिंदुस्तान को की पेट्रोल बिल्कुल मिल ही नहीं है तो क्या हिंदुस्तान का कारोबार बगैर पेट्रोल के नहीं मिटने वाला है माना कि सब की सब रेल मिल गई तो हिंदुस्तान तो जिंदा रहने वाला है हाँ तब पीछे हमारा सब इधर उधर माल ले जाने का तरीका बदल जाएगा जैसे पुराने जमाने में तो उससे कोई मुस्कोटो डर नहीं लगता इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा की वो पेट्रोल का जो अंकुश है वो भी मेरी निगाह में जो निकलना चाहिए वो तो गाड़ी का भी बन जाना चाहिए तब पीछे हमारे तो ये भी बात है ना कि खुराक तो पैदा नहीं होता है तो पैदा कैसे करें? कहो उनको लोगों को कहो कि अपने पास जितनी जमीन है उसमें बोलो तो पैदा हो जाएगा बात तो सच्ची है लेकिन वो आती है हिंदुस्तान में जो हम बाहर से खाद लाते हैं उसको कहो रसायनिक खाद उसको कहते हैं केमिकल बनाया हुआ तो वो लाते हैं उसमें चंद करोड़ रुपया दे लेते हैं हम वो बिल्कुल मुफूर्त का और या ये कहो कि अपनी जमीन है उसको बिगाड़ने के लिए वो देते दे है पैसा ऐसा वो मेरा कहना नहीं है मैं मैं तो इतना जानता ही नहीं हूँ लेकिन जो इसका ज्ञान रखने वाले है वो ऐसा कहते हैं कि इस तरह से चलता है अगर ये बात सही है तो अभी वो मेरा बहन निकाल रही है मेरा बहन ने सब उसको इकट्ठा किया क्योंकि उन, उनको इतना शौक है वो तो सचमुच किसान बन गई है तो किसान के जैसा ही मजदूरी उसको प्रिय है गाय उसको प्रिय है जैसे मनुष्य प्रिय है इतना इतना ही वो सब जानवर प्रिय है उसमें गाय है वो सबसे उसको है तो गाय के पीछे तो दीवानी बन जाती है एक गाय को देखी तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा मिनट तो एक, एक कोई औरत मित्र मिल गई इस तरह से वो गाय गाय को देखती है गाय की हिफाजत इस तरह से करती है अपना खाना छोड़ देगी लेकिन गाय को खाना खिला देगी गाय को दवा दे देगी गाय को अच्छी तरह से रखेगी और वो गाय से भी डरती नहीं है कैसी भी हो तो उसके पास चली जाएगी वो तो उसका दूध भी निकाल सकती है इस तरह से तो उसने निकाला अच्छी से तो पीछे दूसरे आदमी है यहाँ जो हमारे बड़े बड़े हैं राजेंद्र बाबू तो उसमें है ही है उसमें उसमें सर राधा सिंह तो है इसी इसे दूसरे बड़े हैं अच्छे अच्छे लोग जो तो जानने वाले खेती का काम थोड़ा बहुत सब आ गए वो मिले और पीछे उन्होंने एक अखबारों में वो सब चीज आ गई है कि खाद किस तरह से हम बना सकते हैं उसको जिंदा खाद कहो कि हम हमारे यहाँ गोबर तो काफी होता है मनुष्य है वहां तो पीछे उनकी विषता तो है नी है तो वो भी हेते उसमें से खासा वो वो खाद बन जाता है तो इस तरह से तो होता नहीं है ना उसको तो मिश्रण कर लेते हैं और जब मिश्रण करके बनाते हैं तो पीछे वो कैसे बना है वो कोई देख नहीं सकते मैं तो इसको जानने वाला आदमी हूँ ना तो वो तो ऐसा जो सा दूसरा खा लाता है हाथ में ले लो और नाकों के सामने रखोगे तो उसमें से सुगंध ही निकलती है दुर्गंध नहीं निकलती है इस तरह से उसका परिवर्तन हो जाता है तो उन चीज़ों के साथ घास है पात है सब्जी से कचरा जितना आता है वो मिलाया जाता है तो वो तो मुफ्त बन गया और मुफ्त हमको करोड़ों रुपया कचरे में से करोड़ों रुपया कैसे निकल सकता है वो इलम जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए यहाँ तो दो या तीन दिन के लिए तो कुछ बैठ गए थे वो कोई पैसे पैसे की बात नहीं थी वो पैसा लेकर नहीं आए थे वो वो मेरा बन कैसे ऐसा काम कर सकती थी वो, वो यूं ही आ गए कि जैसे ऐसे थे उनको निमंत्रण दे दिया वो गए तो सब अपने अपने कामों में पड़े हैं कोई ऑफिसर है तो वो आ गए और वो, वो राजेंद्र बाबू उसके प्रधान रहे और में बहुत बहस हुई उस बारे में प्रस्ताव है लेकिन वो प्रस्तावों का निचोड़ ये है कि तो अगर हम हम इस काम को अच्छी तरह से करे और सब भाई बहन तो शहरों में क्या देहातों में तो हम करोड़ों रुपये बचा लेते हैं और जिस जमीन में आज एक मन धान निकलता है उसमें से दो मन हो जाएगा चार मन हो जाएगा तो अपने आप हम जितना चाहिए इतना बचा लेते हैं इसलिए वो उन्होंने बनाया है मैंने तो आज मेरा बन तो चली गई अभी हरिद्वार के नजदीक के ऋषिकेश में तो वहाँ चली गई है वही काम वहाँ बैठे बैठे भी करने वाले है लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज मैं आपको कह लूँ और उसमें से जितना ले सकते हैं समझ सकते हैं ले लेने से अच्छा है